महाभारत द्रोण पर्व त्रयोदशोध्याय है अर्जुन का युधिष्ठिर को आश्वासन देना तथा युद्ध में द्रोणाचार्य का पराक्रम संजय उवाच साज्ञाते राजो द्रोड़ेन निग्रह ततस्ते सैनिक श्रुवा तम बाहु तच्च जुधिष्ठिर्ग्रह सिंहनादरवाशक्रूबाशब्दृष्णस तच्चर्व यजन भारत आपतरासोपरिज्ञा भारद्द्वाज चिकीर्सित संजय कहते हैं राजन जब द्रोणाचार्य ने कुछ अंतर रखकर राजा युधिष्ठिर को कैद करने की प्रतिज्ञा कर ली तब आपके सैनिकों ने युधिष्ठिर के पकड़े जाने का उद्योग सुनकर जोर जोर से सिंहनाद करना और भुजाओं पर ताल ठोकना आरंभ किया भरत नंदन उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने शीघ्र ही अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यथा योग्य सारी बातें पूर्ण रूप से जान ली कि द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं तथा सर्वान समान भ्रत सर्व अब्रवित धर्मराजस्तु तो ते द्रोण तब धर्मराज राज्य ने अपने सब भाइयों को और दूसरे राजाओं को सब ओर से बुलवाकर धनंजय अर्जुन से कहा पुरुष आज द्रोण क्या करना चाहते हैं यह तुमने सुना ही होगा यथा तवे सत्यम तथा ने तेरव शांतरम भी प्रतिज्ञातम द्रोण तुम ऐसी नीति बताओ जिससे उनकी इच्छा सफल ना हो सत्रसूधन द्रोण ने कुछ अंतर रखकर प्रतिज्ञा की है समाहितम महाबाहो यथा तत्म स्वाबाहम द्रोणापन महाधनुर्धर अर्जुन वह अंतर उन्होंने तुम्ही पर ढाल रखा है अतः महाबाहो आज तुम मेरे समीप रहकर ही युद्ध करो जिससे दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपने इस मनोरथ को पूर्ण न करा सके अर्जुन तथा तो परित्यागो ना चिकित अर्जुन बोले राजन जिस प्रकार मेरे लिए आचार्य का कभी वध न करना कर्तव्य है उसी प्रकार किसी भी दशा में आपका परित्याग करना मुझे अभिश्य नहीं है प्रतिपो ना हाचार्य भवेयम वही कथन चरा पांडुनंदन इस नीति के अनुसार बर्ताव करते हुए मैं युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा परंतु किसी प्रकार भी आचार्य का शत्रु नहीं बनूंगा काम नीवलोक कथन च न महाराज यह धित्राट पुत्र दुर्योधन जो आपको युद्ध में कैद करके सारा राज्य हत्या लेना चाहता है वह इस जगत में अपने उस मनोरथ को किसी प्रकार पूर्ण नहीं कर सकता सन छत्रा पृथ्वी सकली भविद नोड़ जीव मने मयी ध्रुव नक्षत्रों से आकाश पड़ पड़े और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी मेरे जीते जी द्रोणाचार्य आपको पकड़ नहीं सकते यह ध्रु सत्य है यदि तस्ते वज्रभत्सिव प्राप्त मृत मयि जीवति राजेन्द्र जोड़ा जोरा दृता श्रेष्ठा सर्वस्त्र राजेन्द्र यदि ऋण क्षेत्र में साक्षात्ज्रधारे इंद्र अथवा भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के साथ आकर दुर्योधन की सहायता करे तो भी मेरे जीते जीव आपको पकड़ नहीं सकेगा अतः आपको संपूर्ण अस्त्र शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार से भय नहीं करना चाहिए अन्य राजेन्द्र राजेंद्र न स्मराम्य नृतम तवन न स्मरा मे पर न स्मरा प्रतिश्रुत किंचिदप्य महाराज मैं अपनी दूसरी भी निश्चल प्रतिज्ञा आपको सुनाता हूँ मैंने कभी झूठ कहा हो इसका स्मरण नहीं है मेरी कही पराजय हुई इसकी भी याद नहीं है और मैंने प्रतिज्ञा करके उसे तनिक भी झूठी कर दिया हो इसका भी मुझे स्मरण नहीं है संजय उतः शंख से मृदंगा चाणक प्रवाद्यंत महाराज पांडवाण निवेशने सिंहनाद संयज्ञ पांडवा धनुर्जा तल शब्द गगन स्प्री कर संजय कहते हैं महाराज के में भेरी और आनक आदि लगे। महात्मा पांडवों का सिंहनाशा प्रकट हुआ धनुष के टंकार का भयंकर शब्द आकाश में गूंजने लगा श्रोता शखोश पांडव के महातेजस्वी पाण्डुनंदन जुधिष्टि की सेना में वह शंख ध्वनि सुनकर आपकी सेनाओं में भी भाति भाति के बाजे बजने लगे तथोप्यूढ़ाजने का भारत छन रूपेयरण्योमान संयुगे भारत तदनंतर आपके और उनकी भी सेना व्यूहबद्ध होकर धीरे धीरे युद्ध के लिए एक दूसरे के समीप आने लगी तथा प्रवृत्ते युद्धम तुम हर्षण पाण्डवारा कुरुणाम च्रोण पांचाली तदनंतर कौरवों तथा तो पांडवों में और द्रोणाचार्य तथा तो दृष्ट दुम्न में रोमांचकारी भयंकर युद्ध होने लगा यत्नमान प्रयत्न द्रोणानिक विषातने को संजय संजय पालितम् युद्ध युद्ध उस में द्रोणाचार्य की सेना का विनाश करने करने के के लिए बड़े यत्न साथ चेष्टा लगे परंतु सफल न वह सेना मेंचार्य द्रोण के द्वारा भली भांति सुरक्षित थी तथे तो पुत्र स रथोदारा प्रहार नीति प्रकार आपके पुत्र की सेना के उदार महारथी जो प्रहार करने में कुशल थे पांडव सेना को परास्त न कर सके क्योंकि किरेटधारी अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे में परस्परम जैसे रात में सुंदर पुष्पों से सुशोभित दो वन श्रेणियां प्रसुप्त सिकड़े हुए पत्तों से युक्त देखी जाती है उसी प्रकार वे सुरक्षित हुई दोनों सेनाएं आमने सामने निश्चल भाव से खड़ी थी तथो रुक्म रथो राज नरकेजता वर उपत्य प्रतना राजवर्ण में रथ वाले द्रोणाचार्य सूर्य के समान प्रकाशमान आवरण युक्त रथ के द्वारा आगे बढ़कर सेना के प्रमुख भाग में विचरने लगे तमुद्यतम रथे नएक आशुकार अनेक संणु श्र द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में केवल रथ के द्वारा उद्यत होकर अकेले ही शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे उस समय पांडव तथा संजय भय के मारे उन्हें अनेक सा रहे थे तेन महाराज पांडव महाराज उनके द्वारा छोड़े हुए भयंकर बाण पांडुनंदन युद्धिष्ठिर के सेना को भयभीत करते हुए चारों ओर विचर रहे थे दोपहर के समय मध्य अनुप्रप्त से व्याप्त प्रचंड तेज वाले भगवान सूर्य जैसे दिखाई देते हैं उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी दृष्टिगोचर हो रहे थे न चैनम पांडव या नाम समरे जैसे दानव दल क्रोध में भरे हुए देवराज इंद्र की ओर देखने का का साहस नहीं करता है उसी प्रकार पांडव सेना का कोई भी वीर समरभूमि द्रोणाचार्य की ओर आंख उठाकर देख न सका मोहित सैन्य भारत प्रतापवा इस प्रकार प्रतापी द्रोणाचार्य पांडव सेना को मोहित करके पैने बाणों द्वारा तुरंत ही धृष्ट दुम्न की सेना का संघार आरंभ कर दिया स दिशा सर्भत रुद्वा समृत खमजी पार्षत यदे पांडवा उन्होंने अपने सीधे जाने वाले भाड़ों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध करके आकाश को भी आच्छादित कर दिया और जहां धृष डुम्न खड़ा था वहीं वे पांडव सेना का मर्दन करने लगे इतिश्री महाभारते द्रोण परवड़ी द्रोणाभिषेक परवड़ी अर्जुन कृत युधिष्ठिराश्वासन ही त्रयोदशोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर को आश्वासन विषय तेरहवा अध्याय पूरा हुआ